शिवपुराण विद्येश्वर संहिता अपने सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन उपलेपन उल्लेखन मृदोद्धरण और अभ्युक्षरण इन पंच भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आद्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें कपिला गाय के घी से 11 एक सौ एक अथवा एक हजार एक आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से एक सौ आठ आहुतियाँ दिलाए होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन पांच ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे ऐसा करने से वह साधक अग्नि तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है उन ब्राह्मणों को भक्त भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें तदनंतर दिकपालादि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे इस प्रकार पुरस्कार करके मनुष्य इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है फिर पाँच लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तदनंतर पुनः पाँच लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक चौदहों भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः पाँच लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामिप्य प्राप्त होता है पुनः पाँच लाख जप करने से सारुप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है सौ लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्य का सायुध्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमश मुक्त हो जाता है पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यत ब्रह्मा जी के चौदह लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं सत्य लोक से ऊपर छमा लोक तक जो चौदह भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक है छमा लोक से ऊपर शुचिलोक पर्यंत अट्ठाईस भवन स्थित है शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संघार करने वाले रुद्र देव रुद्रदेवान है शुचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत छप्पन भवनों की स्थिति है अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर सोहा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया